सायो विन्सम शुक्तम् अर्थ बहुत से काव्यरूपी स्तोत्र कहते हुए मीठे सोम की धारा से सोमरस शीघ्रता से निकाले जाते हैं सोमरस निकालने के समय वैदिक शुक्त बोले जाते हैं तथा यज्ञ के स्थान में सोम से रस निकाला जाता है यह सोमरस मीठा रहता है パーンにゴレネスターンプルハンナカティヘン、プラカスケリー、ソリコ、ウトパンネカティヘン、ウワセソン、ウワセソン、ヨギスタンメジャカル、ヨギカリカルタヘン、プラカスケリー、ソリバナヤヘン、ウシフカリヨギケリー、ソン、テヤキヤヘン、タタイヨギスタンメ、ラカヘン。 भावार्थ हे सोम तू हमारे लिए शत्रुरूपी दान ना देने वाले शत्रु का घर अथवा धन लाकर हमें देो प्रजायुत अन्य भी देो अर्थ छाने जाने वाले सोमरस आनंद देने वाला रस नीचे गिराते हैं मीठा रस रखने के पात्र में गिरते हैं छाने जाने वाले सोमरस आनंद बढ़ाते हैं वे रस पात्र में छानकर रखे � अर्थ धारण शक्ति से पूर्ण इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाले रस को धारण करने वाला उत्तम वीर की भांति शौर्य बढ़ाने वाला हिंसक शक्तियों को दूर करने वाला सोमरस पात्र में जाता है अर्थ हे सोम तू यज्ञ के लिए योग्य हो इंद्र एवं देवों के लिए तुझसे रस निकाला जाता है हे सोम तू हमारे � इस सोमरस को पीकर घेरने वाले शत्रुओं के ऊपर हमला न करके ही इंद्र शत्रुओं को नष्ट कर रहा तथा नाश करता है। सोमरस पीकर इंद्र घेरने वाले सभी शत्रुओं को नष्ट कर रहा तथा संपत्ति भी शत्रुओं को नष्ट करता है। चतुर्विन्शम् सुप्तम् छाने जाने वाले तेजस्वी सोमरस छाननी से नीचे उतरते हैं, गाओ के � अर्थ गमन शील सोमरस छाननी के नीचे छानकर जाते हैं आप जैसे जल प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे जाते हैं ये सोमरस छाने जाकर इंद्र के निकट पहुंचते हैं सोमरस छानने के बाद इंद्र के पास पहुंचाया जाता है अर्थ हे छाने जाने वाले सोम इंद्र के पीने के लिए तू जाता है रित्तिजों के द्वारा तू ले लिया जाता है सोमरस निकालकर उसको छानकर इंद्र के पास ले जाया जाता है तथा यज्ञकर्ता उस सोमरस को इंद्र को पीने के लिए अर्पित करते हैं अर्थ हे सोम तू मानवों को आनंद देने वाला है मानवों से वेश करने वालों का नाश करने वाले इं अर्थ हे सोम जब पत्थरों से कूटकर निकाला तू रस छाननी पर छाना जाता है तब इंद्र के पेट के लिए योग्य होता है पत्थरों से कूटकर निकाला हुआ सोम का रस छाननी से छाना जाता है वह सोम रस पीने को देने के लिए योग्य होता है अर्थ शत्रुओं को मारने वाले सोम तू रस निकालो इस तोत्रों से प्रशंसनीय तू है तू पवित्र शुद्ध करने वाला और अद्भुद हो अर्थ रस निकाले मीठे सोम रस को शुद्ध एवं पवित्र करने वाला कहा जाता है वह सोम रस देवों का संरक्षण करने वाला और पापियों का नाश करने वाला है द्वितीयों ने कह पंचविषम शुक्तम अर्थ हे हरे रंग के सोम बल देने वाला तथा आन मरुतों एवन वायू के पीने के लिए रस निकालो सोम का रस देवों मरुतों वायू को दिया जाता है अर्थ हे सोम अंगुलियों से पकड़ा हुआ तुम शब्द करता हुआ पात्र में प्रवेश कर धर्म के अनुकूलता से वायु के पास जा अंगुलियों से पकड़ा हुआ सोम से निकलने वाला रस शब्द करता हुआ नीचे रखे पात्र में पड़ता है उस समय उस रस का संबंध वायु से भी होता है अर्थ बल बढ़ाने वाला ज्ञानी प्रियकर शत्रुओं को मारने वाला देवों को अत्यंत प्रिय अपने आश्रय स्थान में दे� आर्थ सब रूपों में प्रविष्ट होकर पवित्र होकर यह सोम सुशोभित होकर जाता है जहां देव रहते हैं जहां देव बैठते हैं उस यज्ञ के स्थान में बहुत से रूपों से शुद्ध हुआ यह सोम रस जाता है यज्ञ में सब देव आकर बैठते हैं वहां यह सोम भी जाकर अपने स्थान में बैठता है यज्ञ में सोम के लिए निश्च अर्थ तेजस्वी सोम शब्दकर्ता हुआ छाना जाता है प्रीति करने वाला इंद्र के पास जाने वाला ज्ञान पूर्वक कार्य करने वाला यह सोम है अर्थ हे आनंददायक ज्ञानी सोम तू छाननी के अंदर से धारा से छाना जा पूजनीय इंद्र के स्थान को प्राप्त कर षड्विन्शम सुक्तम अर्थ रित्तिज लोग सुचम बुद्धि से उस बलशाली सोम को यज्ञ भूमि में ऊपर विशेष रीत से शुद्ध करते हैं, अर्थ उस दूर लोक को धारण करने वाले, छील ना होने वाले, हजारों धाराओं से रस देने वाले सोम की इस तोत्र प्रशंसा करते हैं, नाना प्रकार के तोत्र सोम का वर्णन करते हैं, अर्थ सबको धारण करने वाले, सबके आधार र� अनेगू के धार्ण करता उस सोम को द्यू लोग के पास बुद्ध से पहुँचाते हैं सोम सबका आधार, सबका धार्ण करने वाला, सबको आश्य देने वाला ウスコ、デューローケパス、ヤギカルタ、ロク、アプニブディセポンチャテヘン、ソマワリ、パーバトーパー、ヒマラメ、サブセウチェス、タンメ、ホティヘ、アタハハ、ソガメレティヘ、エサ、カハジャタヘン、アッフ、ワリケ、スワミ、キシセナ、ダブネ、アレ、リトジョケ、バーモメ、アタハトメ、レネ、ワレ、ウスソムコ、レジャテヘン、タヤギス、タンメ、ポンチャテヘン、リトジロク、स サムコハトセーターンカッケポンチャテヘタタイヤギメウスコサマテカテヘアッアングリアウスハレーランゲケーソンダーアネココデクネーヴァレーソンコウチタデショメーラカカカーラスニリコヤギスタンメウンパーラカルパタロセクーテヘンタタウセクーラスニカルテヘンソマワリハレーランゲケーホテヘタワチャマテ अर्थ ही सोम ज्ञानी लोग उस तुझको प्रेरित करते हैं सोम इंद्र को आनंद देने वाले तुम सोम इस्तुति स्तोत्रों से प्रशंसित होने वाले हो सप्तविन्शम् सुक्तम् अर्थ यह सोम ज्ञानी करके उसकी इस्तुत की जाने पर छाननी पर जाता है वहाँ पवित्र होकर शत्रुओं को नष्ट करता है अर्थ यह बल बढ़ाने का साधन होने वाला सोम स्वर्ग में विजय प्राप्त करने वाला इंद्र एवं वायु इन दोनों देवों को देने के लिए छाननी पर जाता है सोमरस छाना जाने के बाद यज्ञ में इंद्र एवं वायु को दिया जाता है, अर्थ यह सोम का निकाला रस बल वर्धक द्वौलोक के प्रमुख स्थान में रहने योग्य, वन में उत्पन्न हुए पदार्थों में प्रमुख तथा सर्वज्ञ है, यह यज्ञ करने वाले रित्तिजों के द्वारा यज्ञ स्थान में लिया जाता है, अर्थ यह सोमरस ग जस्सी शत्रुओं को जीतने वाला अपराजित सोमरस शब्दकर्ता हुआ पात्र में जाता है, अर्थ यह सोमरस आनंद देने वाला तथा प्रसन्नता करने वाला है, उसको द्विलोक की भांति छाननी के ऊपर सूर्य के द्वारा ही रखा जाता है, सोमरस छाना जाता है, वह सूर्य प्रकाश में छाना जाता है, सूर्य का प्रकाश सोमरस पर अर्थ बल बढ़ाने वाला सोमरस छाननी के ऊपर से नीचे गिरता है यह सोमरस बल वृद्धि हरे रंग का पवित्र होने के समय तेजस्वी दिखाई देता है और यह इंद्र को दिया जाता है सोमरस छानने के समय तेजस्वी दिखाई देता है वह चमकता है अस्ताविन्शम सुक्तम आर्थ यह सोमरस बलशाली रित्विजों ने पात्र में रखा सर्वज्ञानी सब जानने वाला मन का स्वामी माननीय स्तोत्रों का स्वामी मेढ़ी के बालों की छाननी पर दौड़कर जाता है मेढ़ी के बालों की छाननी पर डालकर सोमरस को छाना जाता है और बाद में इस रस का यज्ञ में उपयोग किया जाता है अर्थ यह सोमरस देवों को देने के लिए निकाला छानी में से नीचे के पात में गिरता है सब देवों के स्थानों को पहुंचाता है यह सोमरस देवों को देने के लिए निकाला हुआ है यह छानी में से छाना जाता है तथा सब देवों के स्थानों में जाता है देव इस रस को यज्ञ में स्वीकार करते हैं